हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रविकुल में रवि समान बेटा चिरजे वे हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा उस दिवस यज्ञ की साक्षी कर अर्पण के मैंने सुता तुम्हें पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव में इसे गिराती हूँ यहाँ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ ढलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना कह कर रघुबीर को देखा सहित सने इतने में ही वहां पर आए बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर बहुतेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा पर आज खुल गए दिव्य नेत्र व रूप चमत्कारी देखा अनुभव होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक रहा जनक जनक पर आज ब्रह्म को क्या क्या जाने क्या हो गया नित्य सच्चिदानंद तुम्हारी जय होवे शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे मुस्कुराए यहवा के सुना मन ही मन रघुनाथ नैन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अभमान विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार मुहूर्त था ये समय भी विविध प्रकार अपार गुरवर मुनिवर कोशिश नवान दशरथ थे मिथिलेश्वर भेटे प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेटे पहुँचाने तो थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ने नहीं और लौटने को कहते वे प्रेम प्रगे लौटते नहीं बरियाए मिथिला फिरे विरह बताके साथ फिरते फिरते दृष्ट ने फिर देखे रघुनाथ वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान बैठे निपके हृदय में समझ निवास स्थान अवध पहुंचे अवधे सने के सबरीत सप्रेत कंकड़ छड़िया आदि जो की वह वाही करीत बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी रत्नोमणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी आनंद उद्यान नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं बस सभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के जब दिए पिता के हाथों में मुनिवरण हाथ भाइयों के सिर रहा झुका है दशरथ का मुन के महान उपकारों से मुन तो स्नेह के भूखे थे खुश हुए हृदय के भावों से शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनपुन दे कर आश्रम को विश्वामित्र गए तुरमे राघों की छवि ले कर उसे रात की जय कहे और जरासी बात न किया जब राम ने तब आई सबमाद जब न सके प्रभु सो गए नींद बरे थे नैन माता बलिहार हो बोली ऐसी बहन लाल कैसे शिव का धनुष उठाया लाल कैसे शिव का धनुष उठा राम कैसे शिव शिवका धनुष उठाया लाल के से शिवका धनुष उठाया कोमल कोमल समान करो ने ऐसा बल दिखलाया लाया लाल के से शिव का धनुष उठाया लाल कैसे? शिव का धनुष उठाया कैसे पुत्र ताड़ का मारी कैसे पुत्र ताड़ का मारी ऋषिकाय यज्ञ कराया पथरी से गौतम कैसे तुम नारी बनाया कैसे तुम नारी बनाया लाल कै से शिव का धनुष उठाया राम कैसे शिव का धनुष उठाया अचरज की बात सब तेरी अद्भुत तेरी माया अचरज की बात तेरी अद्भुत तेरी सब माया परशुराम का मध मर धन कर या विवाह कर लाया राम कैसे शिव का धनुष उठाया राम कैसे शिव का धनुष उठाया राम कैसे शिव का धनुष उठाया कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल बोले सिर को पांव में माता वो के लाल कहिए कह, कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम